शिवपुराण वायवीय संहिता उन्हीं ने पूछा सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत्त करती है किसलिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है वायुदेवता बोले व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है क्योंकि कला आदि भी व्यापक है भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है कला विद्या राग काल और नियति इन्हीं को कला आदि कहते हैं कर्म फल का जो भोग करता है उसी का नाम पुरुष जीव है कर्म दो प्रकार के हैं पुण्यकर्म और पापकर्म पुण्यकर्म का फल सुख और पापकर्म का फल दुख है कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है भोग कर्म का विनाश करने वाला है प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर बाह्य इंद्रिया और अंतकरण उसके द्वार हैं अतिशय भक्तिभाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है तत्वचिंतक पुरुष उस अभ्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जड़ता और मोह वे तमो गुण के कार्य हैं सात्विकी वृत्ति ऊर्जा को ले जाने वाली है तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसीव वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है पांच तन्मात्राएँ पांच भूत पांच ज्ञानेन्द्रियाँ पांच कर्मेंद्रियाँ तथा प्रधान चित्त महतत्व बुद्धि अहंकार और मन ये चार अंतकरण सब मिलकर चौबीस तत्व होते हैं इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया कारणावस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं वही कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है जैसे घट आदि कार्य का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण करण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है दूसरा कोई नहीं मुनियों ने पूछा प्रभो बुद्धि इंद्रिय और शरीर से अतिरिक्त व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है वायुदेव ने बोला महर्षियों सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है सदपुरुष बुद्धि इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञ पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है यह न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है न ऊपर है न अगल बगल में है न नीचे है और न किसी स्थान विशेष में यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचलित अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्मतत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं न च स्त्री न पुमानेस नवी न पुंसक नैव नापितरक शरीरे धीरो पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है इससे बढ़कर अशुद्ध पराधीन दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखे दुखे और मूढ़ होता है यदरी इद प्रोत्तम पुरुष से तर अशुद्धम अवशं दुखम अध्रुव न बीज भूते न संजुतः सुखे दुखे च भवति स्वेन कर्मण जैसे पानी से सिंचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है उसी प्रकार अज्ञान से आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्यकाल में सहस्त्र शरीर आने वाले हैं वे सब आ आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता यहाँ स्त्रियों पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान है जैसे महासागर में एक काष्ट कहीं से और दूसरा काष्ट कहीं से बहता आता है वे दोनों काष्ट कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है नैवास्विता कश्चि नाशोति कस््यचे पचि संगम एवाय दारे पुत्रैसे बंधु भी यहां चाष्ट्रेयाता महोदधसगम समागमः जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शनशास्त्र कहा गया है यह जीव पासों में बंसरा और सुख दुख भोगता है इसलिए पशु कहलाता है यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं